sunta magan bhayamun mera talks on the songs of a reserve genomic of international on a india discourse number 5 संतो मगन भैया मेरा हो संतो मगन भया मेरा एहनी सदा एक रला गया दिया दरी डेरा कुल मर मेड सब ला बैठा भाठी हो मेरा होसन तो मगन भयामन मेरा होसन तो मगन भयामन मेरा जात पात कछु समझो नाही किसको कर राम रस की प्यास आस नहीं यही मत किया बसेरा हो संतो मगन भयामन मेरा हो संतो मगन भयामन मेरा ल्याव ल्याव ये ही लावला गे लौला ही लागे पी वे फूल घनेरा सोरसमा गया मिल न सिर साटे बहू तेरा हो सतो मगन भयामन मेरा हो संतो मगन भयामन मेरा जनरा जाब मन दे लिया जनरा जा मन दे दिया होनी का छेरा ई धनी का चेरा हो संतो मगन भैया मन मेरा मगन भया मन मेरा हो सन मगन भया मन मेरा प्राण पती न आये हो birahini ateete haal bin dekhe ave jee मस्ती का मार के होश का नहीं बेहोशी का खुदी का नहीं बेखुदी का ध्यान का नहीं लवलीनता का जागरूकता का नहीं तन्मयता का यद्य प्रेम की जो बेहोशी है उसके अंतर्ग्रह में होश का दिया जलता है लेकिन उस होश के दिए के लिए कोई आयोजन नहीं करना होता बस तो प्रेम का सहज प्रकाश है आयोजना नहीं यदपि प्रेम के मार्ग पर जो बेखुदी है उसमें खुदी तो नहीं होती पर खुदा जरूर होता है छोटा मैं तो मर जाता है विराट मैं पैदा होता है और जिसके जीवन में विराट मैं पैदा हो जाए वो छोटे को पकड़े क्यों वो छुद्र का सहारा क्यों ले जो परमात्मा में डूबने का मजा ले ले अहंकार के तिनकों को पकड़े क्यों बचने की चेष्टा क्यों करे अहंकार बचने की चेष्टा का नाम है निर अहंकार अपने को खो देने की कला है भक्ति विसर्जन है खोने की कला है और खूब मस्ती आती है भक्ति से जितना मिटता है भक्त उतनी ही प्याली भरती, जितना भक्त खाली होता है उतना ही भगवान से आपूर्ण होने लगता है भक्त खोकर कुछ खोता नहीं भक्त खोकर पाता है अब आगे तो वे हैं जिन्हें भक्ति का स्वाद ना लगा क्यों वे कमा कमा कर भी केवल खोते पाते कुछ भी नहीं भक्त अपने को गंवा के अपने को पा लेता है और हम अपने को बचाते बचाते ही एक दिन मौत के मुंह में समा जाते हमारी उपलब्धि क्या है हमारे हाथ खाली हैं हमारे प्राण खाली और विरोधाभास ऐसा है कि भरने में ही हम लगे रहे जन्मों जन्मों तक भक्त ने ये देख लिया कि भरने से नहीं भरता है तब उसके हाथ में दूसरा सूत्र आ जाता कि खाली करने से भरता है संतो मगन भया मन मेरा फिर भक्ति का मार्ग कोई रुख सुखा रस विहीन मार्ग नहीं है उदासी का और हताशा का और पराजय का और दुखवाद का मार्ग नहीं भक्ति का मार्ग आनंद उत्सव है भक्ति का मार्ग वसंत का मार्ग है अनंत अनंत फूलों का अनंत अनंत गीतों का भक्ति का मार्ग अपनी आत्यंतिक अवस्था में महोत्सव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है भक्ति अर्थात यह महोत्सव कि हम हैं और परमात्मा है और क्या चाहिए हमारा होना परमात्मा में है इससे बड़ा और क्या धन्यभाग होगा तो भक्त खूब छकता है भक्त खूब रस में डुबकियां लेता है भक्ति का स्वाद आनंद का स्वाद है तो कोई अगर भक्ति की बात करता हो और निरानंद हो तो समझना की बात ही बात है कोई अगर भगवान की बात करता हो और उदास हो तो समझना की सब बकवास है कोई अगर मोक्ष की बात करता हो और उसके जीवन में तुम्हें मुक्ति का रस बहता न मिले तो समझना कि शास्त्र तो उसमें जाने अभी सत्य से बहुत दूर है अभी जीने की कला उसे नहीं आई अक्सर औकात यह महसूस किया है मैंने उम्र भर जी के भी जीना नहीं आया मुझको मुश्किल से आता है जीना जीवन तो सबको मिल जाता है जीना बहुत कम को आता है जिनको जीना आ गया उनको परमात्मा आ गए। जीवन को ही जीना मत समझ लेना जीवन तो केवल जीने के लिए एक अवसर है चाहोगे तो जी सकोगे चाहोगे तो ऐसे ही गमा भी दोगे अधिक तो गंवाते बहुत थोड़े से लोग जीते अधिक तो जन्मते हैं और मरते हैं थोड़े से लोग जीते हैं जन्म मृत्यु के बीच जीवन कभी कभी घटता है जब घटता है तब उसकी अपार महिमा है जब घटता है तब भगवत्ता उतरती तब भगवान पृथ्वी पर चलता है भक्त की रसधार में ही भगवान के चरण फिर पृथ्वी पर पड़ते भक्त की मस्ती में ही फिर भगवान का गीत उतरता है भक्त के मिट जाने में भक्त की बेखुदी में भक्त बांसुरी बन जाता है फिर उसके स्वर प्रवाहित होने लगते तुम अपने से भरे हो इसलिए प्रभु तुम्हें बांसुरी बनाना भी चाहे तो कैसे बनाए तुम बांस की पोंगरी बनो खाली और रिक्त और सुनिए ताकि उसके स्वर तुमसे बह सके बजाने की उसकी बड़ी आतुरता है मगर तुम अपने से भरे हो तुम जरा खाली हो जाओ और फिर देखो फिर इसी जीवन को देखो और तुम दूसरा ही जीवन पाओगे यह जीवन जो तुमने अब तक दुख जैसा जाना है तुम चकित होकर देखोगे कि यहां कैसा दुख यह आनंद का महासागर है। और यह जीवन जहां तुमने कांटे ही कांटे पाए थे अचानक तुम पाओगे फूलों से भरा यहां हजार हजार कमल खिल रहे हैं तुम्हारी दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली लेकिन तुम दृष्टि को तो नहीं बदलते दृष्टि का धोखा पैदा कर लेते हो दर्शन शास्त्रों को पकड़ लेते हो दृष्टि तो तुम्हारी होती दर्शन शास्त्र उधार होते किसी ने जैन दर्शन पकड़ा है किसी ने इस्लाम दर्शन पकड़ा है किसी ने हिंदू दर्शन पकड़ा है दृष्टि खोजो दर्शन पकड़ने से क्या होगा आंख चाहिए देखने वाली आंख दर्शन तो और अंधा कर देता है शब्द सब ही शब्दों की परतें जम जाती आंखों पर दर्पण में फिर कुछ और दिखाई नहीं पड़ता दिल तेरा मुकाम था दैरोहरम से दूर क्यों अपने आप को यहीं बहला के रह गया लेकिन लोग मंदिर मस्जिदों में उलझ गए अद्भुत अंधापन पृथ्वी पर लाखों चर्च और हर चर्च में कम से कम एक चीज तो रखी है बाइबल और जरा बाइबल को पलटना और बाइबल में जगह जगह इस बात की उद्घोषणा की गई है कि मुझे तुम आदमियों के बनाए हुए मंदिरों में मत खोजना ये दुनिया बड़ी अद्भुत यहां मंदिरों में किताबें रखी हैं जिनमें लिखा है कि तुम मुझे आदमी के बनाए मंदिरों में मत खोजना मैं वहां नहीं हूं तुम मुझे मेरी कृति में खोजना मेरी सृष्टि में खोजना तुम मुझे आदमी की बनाई हुई मूर्तियों में मत खोजना और आदमी के बनाए हुए सिद्धांतों में मत खोजना लेकिन बाइबल को पढ़ता कौन पूजा की चीज ऐसा ही समझो कि तुम देख नहीं पाते किसी ने तुम्हें चश्मा दिया कि तुम ठीक से देख सको और तुमने चश्मे को सजा कर रख लिया एक छोटी सी वेदी बना ली चश्मे को सजा कर रख लिया सोने का फ्रेम चढ़वा दिया है कांच की जगह बहुमूल्य हीरे जवारात जड़ दिए रोज फूल चढ़ा देते रोज फिर झुका लेते चश्मे की पूजा से क्या होगा यही हो रहा है मैं तुम्हें एक खिड़की दिखाऊं और कहू झांको आकाश को और तुम खिड़की में ही उलझ जाओ तुम कहो आह कैसी प्यारी नक्काशी और तुम कहो कैसी बहुमूल्य खिड़की कैसे रंगीन कांच और फिर तुम इस खिड़की को ही एक वेदी बना लो यहां रोज फूल चढ़ाओ खिड़की को चंदन मंदन से मर दो खिड़की को ही रिजवरत जड़ दो और ये भूल ही जाओ कि खिड़की कोई पूजा का विषय नहीं थी सिर्फ माध्यम थी उसके पार देखना था खिड़की देखने के लिए एक आंख थी एक दृष्टि थी उसके पार जाना था वहां दूर खिड़की के पार आकाश में चांद उगा पूर्णिमा तो की रात है और तुम खिड़की की पूजा कर रहे हो यही हो रहा है बाइबल की पूजा चल रही है चर्च में और बाइबल कहती है कि मुझे आदमियों से बनाए हुए बन मंदिरों में मत खोजना और आदमी के द्वारा गड़ी हुई मूर्तियों में मैं नहीं हूं तुम तो मुझे मेरी कृति में खोजो और ये सारा जगत उसकी कृति है और तुम भी उसकी कृति हो तो पहले इसके पहले की बाहर खोजने जाओ कम से कम भीतर तो खोजो वह तो तुम्हारे निकटतम वहां है तुम्हारे भीतर वहा करीब से करीब है परमात्मा क्योंकि बाहर किसी वृक्ष के पास जाओगे तो कुछ कदम चलने पड़ेंगे और हिमालय को दर्शन करने जाओगे तो हजारों मील जाना पड़ेगा और चांद पर जाओगे तो और हजारों लाखों मील लेकिन अपने भीतर जाओ तो इंच भर की भी दूरी नहीं है वहां परमात्मा तुम्हारे निकटतम पहले वहां तो खोज लो वहां की खोज क्यों नहीं हो पाती हम सिद्धांतों और शास्त्रों में उलझे भीतर जाए कौन हमें मंत्रों ने यंत्रों ने तंत्रों ने अटका लिया है भीतर जाए कौन भीतर जाने की सुद खो गई भक्ति उस अंतरतम में उतरना और उस अंतरतम में नृत्य के साथ उतरना है ध्यान भी उतरता है लेकिन ध्यान नृत्य शून्य उतरता है भक्त नृत्य पूर्ण उतरता है हो सको तो भक्त हो ना सको, ना हो सको भक्त तो ध्यान हो ना, वह नंबर दो की बात है दोयम। ए दिल तेरा मुकाम था देरो हरम से दूर क्यों अपने आप को यही बहला कर रह गया जरा उठो मंदिरों मस्जिदों से शब्दों सिद्धांतों से, से और परमात्मा तुम्हें बड़ी दूर की यात्रा पर ले जाने को आतुर रही परमात्मा तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुमने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की तेरी निगाह वहां ले जाती है आज मुझे मेरी निगाह भी मुझको जहां न पहचाने तुम्हें परमात्मा नित्य नूतन जीवन देने को आतुर उसकी सुराही सदा ही तुम्हारी प्याली को भरने को सुख पर प्याली खाली तो करो प्याली को साफ सुथरा तो करो मांजो तो बस भक्ति इतनी ही है और कुछ नहीं आज का सूत्र तो रज्जब का बहुत अद्भुत है कल ही तो मैं तुमसे कह रहा था कि यह कोई मंदिर नहीं मधुशाला आज के सूत्र में वह बात आ गई रज्जब कहते हैं संतो मगन भया मन मेरा सदा एक रस लाग्या दिया दरीबे कुल मरजाद मैड सब त्यागी बैठा भाटी नेरा पात कछु समझू नहीं ही किसकू करे परेरा रस की प्यास आस नहीं औरा हिम्मत किया बसेरा लियाओ ल्याओ यह लय लागी पीवे फूल घनेरा मांगिया सोरस मिले न काहू, सिर साहु बहुतेरा जन रज्जब तनम दे लिया होई धनी का चेहरा बड़े अद्भुत वचन है लिख लेना पत्थर की लकीर से हृदय पर बुद्धि के समझने के नहीं हृदय में उतारने के बुद्धि से ही समझे तो चूके यहां होश काम ना आएगा यहां बेहोशी काम आएगी एक एक शब्द को हृदय में गहरा उतरने दो संतो मगन भया मन मेरा मगन का अर्थ होता है ऐसा मस्त हुआ ऐसा दीवाना हुआ कि सारी जो कल तक की व्यवस्था थी जीवन की अस्व्यस्त हो गई मान था मर्यादा थी कुल था मर्यादा थी परिवार था समाज था औपचारिकताएं थी शिष्टाचार थे सब टूट गए जिस शराब पी के कोई मस्त हो जाता है फिर भूल ही जाता है फिर हिसाब किताब नहीं रह जाता फिर एक क्षण पहले तक जो सारी व्यवस्था चेतन चित्त की थी वो एकदम अस्तव्यस्त हो जाती चेतन एकदम खंडित हो जाता है और गहरे से कुछ उठता है और शराबी को आप्लावित कर लेता है वैसे ही भक्त को भी भीतर की शराब डुबा लेती भक्त शराबी है संतो मगन भया मन मेरा कैसे मगन हुआ है क्या प्रक्रिया है कैसे ये मस्ती जन्मी कहा से आई है अहमे सदा एक रस लग गया बस उस एक परमात्मा की याद से ये घटना घटी ये शराब उस एक परमात्मा की सतत याददाश्त से निर्मित हुई है उस एक परमात्मा की याद ही अंगूर है जहां से रस निचोड़ता है तुम भी याद करते हो लेकिन बहुत चीजों की याद करते हो तुम्हारी याददाश्त की बड़ी फेहरिस्त कभी बैठ के देखना कि तुम कितनी चीजों की याद करते हो तब तुम्हें लगेगा तुम हजारों हजारों चीजों की याद करते हो और इसलिए तुम्हारी कोई भी याद मस्ती नहीं ला पाती तुम बढ़ जाते हो अपनी याद में तुम खंड खंड हो जाते धन की भी याद है पद की भी याद है प्रेम की भी याद है प्रतिष्ठा की भी याद है और न मालूम कितनी याद है तुम यादों ही यादों से भरे हो तुम्हारी याद में एकाग्रता नहीं तुम्हारी याद अग्नि पैदा नहीं कर पाती आगने नहीं हो पाती ऐसा ही समझो कि सूरज की किरणें बरस नहीं और फिर तुम एक खुर्दबीन ले आओ और सूरज की किरणों को खुर्दबीन से इकट्ठा कर लो किरणें तो बरस ही रही थी नीचे सूखे पत्ते पड़े थे जल नहीं रहे थे लेकिन खुर्दबीन से किरणें इकट्ठी हो जाए एकजुट हो जाएं, और एक बिंदु पर जाके सूखे पत्ते पर पड़ जाएं आग भबक उठती वही किरणें बिखरी बिखरी पड़ती थीं तो आग नहीं थी वही किरणें इकट्ठी होकर पड़ गई तो आग पैदा हो गई यही सूत्र है जिस दिन तुम्हारी यादाश्त एक के प्रति हो जाएगी तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा इकट्ठी हो उठेगी उसी जीवन ऊर्जा के इकट्ठे होने से मादकता पैदा होती मस्ती पैदा होती शराब निर्मित होती भीतर की मधुशाला के द्वार खुलते और ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसका कभी कभी अनुभव नहीं हुआ है छोटे छोटे अनुभव तुम्हें हुए क्षणभंगुर अनुभव तुम्हें हुए तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए और तब एक मस्ती की हल्की झलक आई थी क्या हुआ था तब इतना ही हुआ था तुम समझो या ना समझो हुआ यही था कि थोड़ी देर को कुछ दिनों को सही वे दिन ज्यादा देर ना टिके वह समय ज्यादा देर ना रह सका क्योंकि तुम्हारा जो विषय था प्रेम का वही क्षण था लेकिन बात तो यही घटी थी विज्ञान तो यही था उन थोड़े जनों में तुमने सिवाय उस स्त्री के और कुछ भी याद नहीं किया था रात सोते थे तो उसकी याद थी सुबह उठते थे उसकी याद थी रात सोते सोते आखिरी उसकी याद होती थी सुबह आंख खुलते ही पहली उसकी याद होती थी हजार काम में लगा रहता था मन लेकिन भीतर उसकी रसधार बहती रहती थी उसका चेहरा घूमता रहता कोई और स्त्री रास्ते से गुजरती थी और तुम्हें उसकी याद आ जाती थी कहीं कोई गीत गाता था और तुम्हें उसकी याद आ जाती थी तुम जैसे याद करने को तत्पर ही थे कोई भी बहाना काफी था ये कोयल बोल रही और तुम्हें उसकी याद आ जाती और पपीहा बोलता और तुम्हें उसकी याद आ जाती ऐसा मत सोचना कि कोयल और पपीहे से कुछ लेना देना था तुम तो याद से भरे ही थे कोई भी बहाना काफी था कोई भी बहाना पर्याप्त हो जाता था तुम्हारी याद तो भीतर चली रही थी जरा सी चोट और याद उमग आती थी तब तुमने मस्ती का एक अनुभव जाना था थोड़े दिन को तुम मस्त हुए थे तुम्हारी चाल में एक नाच उतर आया था तुम्हारी वाणी में एक माधुरी आ गई थी। तुम्हारी आंखों में एक चमक थी तुम्हारे व्यक्तित्व में एक आभा आ गई थी टिकने वाली आभा नहीं थी आई और गई लेकिन सूत्र तो यही था प्रेम में भक्ति का ही छोटा सा अनुभव होता है जो समझ लेते हैं वो फिर इस भक्ति के अनुभव की यात्रा पर प्रेम के अनुभव से लाभ उठा लेते प्रेम में जो क्षा को होता है भक्ति में वही शाश्वत रूप से हो जाता है भेद प्रेम और भक्ति का इतना ही है कि प्रेम का विषय क्षणभंगुर कोई स्त्री कोई पुरुष कोई वस्तु, भक्ति का विषय शाश्वत है सनातन परमात्मा स्वयं अस्तित्व है, अहिनीस सदा एक रस लग गया रात हो कि दिन अहिर्निस बस मन एक ही रस में लग गया एक ही धुन चल गई एक ही कड़ी गुनगुनाता है रह रहे के रिसरिस के बस उसी उसी की याद आ जाती उठता है तो उसकी याद बैठता है तो उसकी याद चलता है तो उसकी याद दुनिया के सब काम भी होते हैं करने ही होते हैं वे सब काम चलते रहते मगर भीतर अंतरधारा बहती रहती अहमित सदा एकरस रस गया दिया दरीबे डेरा रहना तो बाजार में दरीबे यानी बाजार में डेरा तो बाजार में कहीं भी भाग जाओ ये सब बाजार ही है ये सारा संसार बाजार है बाजार का मतलब है जहां चीजें बिक रही ली दी जा रही भीड़भाड़ शोरगुल लेनदेन, देन छीना झपटी स्पर्धा प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता संघर्ष हिंसा राजनीति बाजार का अर्थ है ये सब तो हो रहा है लेकिन इस बाजार के बीच में भी बैठ के भक्त को एक ही रस्त लगा रहता उसके भीतर एक ही धुन बस्ती रहती तुमने भक्तों के हाथ में एक तारा देखा है कभी सोचा वीणा को छोड़ के एक तारा क्यों चुना होगा वो प्रतीक है एक रस का एक ही तार है उसमें वीणा में तो और तार होते सारंगी में और तार होते बहुत तार होते वे उस भक्ति के एक रस के प्रतीक नहीं हो सकते एक तारा एक ही तार है बस एक ही धुन बजाता है कुछ नई धुन उस पे निकाली नहीं जा सकती बस एक की ही याद चल रही भक्त के हाथ में ही एक तारा नहीं होता भक्त का हृदय भी एक तारा हो गया होता है अहिरनिस अच्छा हो कि बुरा जीत हो की हार दिन हो की रात याद बहती रहती सतत और ध्यान रखना एक एक बूंद भी अगर सतत पड़ती रहे तो चट्टानें टूट जाती रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान तो अगर एक की याद चलती रहे चलती रहे चलती रहे तुम्हें बदल जाएगी तुम्हें मस्त कर जाएगी तुम्हारे हाथ में मस्त होने की पूरी की पूरी क्षमता है लेकिन तुमने अपनी मस्ती को खंडों में तोड़ दिया है। विश्रृंखल हो तुम तुम्हारे भीतर कोई श्रृंखला नहीं तुम टुकड़े टुकड़े हो गए हो जैसे कोई दर्पण को जमीन पर पटक दे और हजार टुकड़े हो जाएं, ऐसे तुम हो गए हो तुम्हें जोड़ा जाना जरूरी कौन तुम्हें जोड़ेगा कैसे तुम जोड़ोगे कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हारे सारे टुकड़ों के भीतर अनसयूत हो जाए तुम्हारा तन भी उसे पुकारे तुम्हारा मन भी उसे पुकारे तुम्हारे प्राण भी उसे पुकारे तुम्हारा सब उसे पुकारे कोई एक चाहिए जो तुम्हारे सब फूलों के भीतर धागे की तरह अनसयूत हो जाए ताकि तुम माला बन जाओ फिर खूब मस्ती होगी मस्ती ही मस्ती होगी इतनी कि तुम बांटोगे तो बांट ना पाओगे जब भी फुरकत की रात आई मौत बनकर हयात आई आए हैं जब भी लव वो जुम्बिस में रक्स में कायनात आई जिस दिन का गुमान होता था एक ऐसी भी रात आई दुख तिच को संभाल पीरे मुगा मैं कसों की बरात आई दिल में भी जो कभी ना आई थी आज लप आई दुख तेरच को संभाल पीरे मुगा ए मदरा लेके स्वामी अपनी मदरा की सुराइयों को संभाल दुख तिच को संभाल पीरे मुगा मैं कसों की बरात आई है का पूरा समूह आया आज मधुशाला लुटेगी आज खरीद फरोख्त नहीं होने वाली आज मधु तोल तोल के नहीं पिया जाएगा कबीर ने कहा है बिन तौले तोलना ओलना आज नहीं चलेगा पी गई मधुवा बिन तौले मैकसों की बरात आई इन्हीं मैकसों की बरात में पैदा कर रहा हूं ये जो गहरे वस्त्र में रंगे हुए मैकस इनको ले चल रहे हैं उस तरफ जहां एक दिन ये कह सकते हैं दुख तिच को संभाल पीले मुग मैं कसों की बरात आई कि अब हम आ गए लूटने तेरी मतशाल है और तुम ये मत सोचना कि मधुशाला का मालिक दुखी होगा मधुशाला का मालिक बैठा कब से प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम आओ और लूट लो उसका मजा मधुशाला के लूट जाने में उसका मजा बांटने में बढ़ जाने में मगर तुम ये ऊर्जा नहीं इकट्ठी कर पाते तुम्हारी ऊर्जा हजार दिशाओं में बह रही तुम्हें कैसे आदमी हो जिसका एक हिस्सा पश्चिम जा रहा है एक पूर्व जा रहा है एक दक्षिण जा रहा है एक उत्तर जा रहा है तुम कहा पहुंच पाओगे तुम्हारा हाथ कहीं जा रहा तुम्हारे पैर कहीं जा रहे तुम्हारा मस्तिष्क कहीं जा रहा तुम्हारा हृदय कहीं जा रहा तुम पहुंच कहां पाओगे तुम मधुशाला तक नहीं पहुंच पाओगे इस जीवन का गुहतम आनंद तुमसे अपरिचित ही रह जाएगा संतो मगन भया मन मेरा सदा एक रस लाग्या दिया दरेबे डेरा फिक्र भी नहीं है फिर की बाजार में बैठे जिसका मन उसमें लगा है उसके लिए कहा बाजार और तुम बैठ जाओ जाके हिमालय की किसी गुफा में और मन तुम्हारा बाजार में लगा हो उसके लिए कहा परमात्मा तुम हिमालय की गुफा में बैठ के भी तो जोड़ तोड़ कर सकते हो बाजार का सोच विचार बाजार का है, फिक्र तो तुम्हें वहां भी लगी रहेगी कि क्या हो रहा है दुनिया में और तुम बाजार में रह के भी ऐसे हो सकते हो कि झरादी फिक्र ना हो कि क्या हो रहा है दुनिया में फिक्र हो यही कि क्या हो रहा है मधुशाला क्या हो रहा है उस अंतर ग्रह में क्या हो रहा है वहां जहां से सारा जीवन आया है और जहां सारा जीवन लौट जाएगा क्या हो रहा है उस मूल स्रोत पर और अंतिम गंतव्य पर कहा से उठते हैं कमल और सूरज और चांद और तारे और मनुष्य और चेतनाएं और फिर कहां खो जाती उस गहनतम गहराई में क्या हो रहा है उसमें एक रस लग जाए, जाएने सदा एक रस लाग्ञा दिया दरेबे डेरा कुल मर्जाद मैंड सब त्यागी त्याग ही पड़ती ये छोटी छोटे हिसाब किताब वहां नहीं चलते कि मैं हिंदू कि मैं मुसलमान कि मैं ब्राह्मण कि मैं सूद्र ये मूर्ताएं वहां नहीं चलती कुल मर्जाद मैंड सब त्यागी ये भी नहीं चलता कि मैं बड़ा कुलीन कि मैं बड़े घर से आता हूं कि बड़ी ऊंची परंपरा से आता हूं कि मेरे पुरखे बड़े नाम कमा गए कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं असाधारण कुल मर्जाद मैंड सब त्यागी मैंड बनाते ना खेत के आसपास कि ये मेरा खेत वो तेरा खेत मेरे तेरे का जिससे फासला होता उसका नाम मैंड सब सीमाएं जो छोड़ देता है वही इस मस्ती को उपलब्ध हो पाता है मगर तुम सीमाएं पकड़े हो और तुम सीमाओं को जोर से पकड़े हो और तुम सीमाओं को ऐसे पकड़े हो जैसे ये संपदा छूटती ही नहीं कुछ ही दिन पहले एक महिला पश्चिम से आई यहां छह महीने से आके है मेरे पास आने से डरती रही फिर हिम्मत जुटा के आई भी तो कहा कि मैं आपके संग साथ हो नहीं सकती क्योंकि मैं कैथोलिक ईसाई हूं मैं कैसे आपके संग साथ हो सकती हूं मैं क्राइस्ट को नहीं छोड़ सकती मनुष्य का पागल तो उससे कहा किसने है कि क्राइस्ट को छोड़ मुझे छोड़ने में ही क्राइस्ट को छोड़ देगी मुझे पकड़ने में क्राइस्ट को पालेगी नहीं लेकिन वो सुनने को भी नहीं थी उसने सुना भी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं वो अपनी ही कही गई कि ये कभी नहीं हो सकता मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती ईसाइत तो श्रेष्ठतम धर्म है अब ये महिला मधुशाला के द्वार से ही लौट जाएगी ये कहती मैं भीतर नहीं आ सकती क्योंकि मैं ईसाई हूं जो ईसाई है वो परमात्मा में नहीं आ सकता और जो हिंदू है वो भी नहीं आ सकता और जो जौन है जैन है वो भी नहीं आ सकता जो सीमाओं को पकड़े हुए वो परमात्मा में नहीं जा सकता परमात्मा ना हिंदू है ना मुसलमान ना ईसाई परमात्मा असीम और मजा ऐसा कि हिंदुओं के शास्त्र कहते परमात्मा आसीन और मुसलमानों के शास्त्र कहते परमात्मा आसीन मगर हमने सीमाएं बना ली हम हर चीज से सीमा बना लेते हम हर चीज से सीमित हो जाते हमें करा काराग्रहों से कुछ ऐसा मोह है हमें जंजीरों से कुछ ऐसा लगाव है हम जंजीरों को आभूषण समझते और हम उनको खूब सजा लेते सोने की बना ली है जंजीरे और उन पर बहुमूल हीरे जड़ लिए अब उनको छोड़ने भी तो कैसे छोड़ें? जीवन भर तो उन पर बर्बाद कर दिया है हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये जंजीरें नहीं ये मेरी सीमा नहीं है ये मेरा सत्व ब्राह्मण मेरा सत्व है शूद्र मेरा सत्व है ये मेरी सीमा नहीं फिर सीमा और क्या होती आदमी पे सीमाएं क्या है यही क्षुद्र बात है इन सारी क्षुद्रताओं को जो गिरा देता है उसने सीमाएं गिरा दी और जिसने सीमाएं गिरा दी उसने घोषणा की कि परमात्मा असीम शास्त्र में लिखने से कुछ भी ना होगा तुम्हारे अस्तित्व से घोषणा होनी चाहिए खुल मर्जाद मैंड सब्द क्या की तो मुसलमान और दादू के चक्कर में आ गए दादू तो हिंदू थे एक क्षण को भी न सोचा कि मैं मुसलमान और दादू हिंदू दादू ने आकर बीच में घोड़ा पकड़ लिया बारात जा रही है रज्जब की और कहा रज्जब गजब किया सिर से बांधो मोर आए थे हरि भजन को चले नरक की ठोर वे जलती दुआ की सन्नाटा बैंड बाजे रुक गए होंगे बरात ठहर गई होगी सहम गई होगी कब क्या होता और रज्जब कून पड़ा घोड़े से चरणों में गिर पड़ा फिर उसने ये ना कहा कि तुम हिंदू हो मैं मुसलमान निश्चित थी मुसलमान नाराज हुए होंगे और कोई ऐसा वैसा मुसलमान नहीं था शुद्ध पठान था कुल मरज़ाद मेंढसप त्यागी बैठा भाटी मेरा भाटी यानी जहां शराब ढाली जाती भट्टी सदगुरु के पास होना भाटी के पास बैठना कुल मरज़ाद मेंढस त्यागी बैठा भाटी मेरा दुनिया हंसी होगी कि हुआ पागल तो दादू तो पागल था ही ये रज्जब भी पागल हुआ मुसलमान निश्चित नाराज हुए होंगे तुम पूछ सकते हो कृष्ण मोहम्मद तुम पूछ सकते हो राधा मोहम्मद मुसलमान नाराज मेरे पास ईसाई आके डूब जाते रंग में ईसाई नाराज कल ने मुझसे कहा कि आपको पता है एक ईसाई मिशनरी ने नेपाल में मुझको कहा और सब जगह जाना अगर हिंदुस्तान जा रही पूना मत जाना क्योंकि यह व्यक्ति जो पूना में बैठा है शैतान का अवतार है ही आने को उत्सुक थी युवती वो भी घबरा गई बचपन के संस्कार और उस पादरी ने बाइबल भी खोलकर उसको दिखाई कि देख बाइबल में क्या लिखा है, और बाइबल के पन्ने को जो उसने दिखाया उस पर लिखा है जीसस का वचन कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो बहुत बुद्धिमान होगा और लोगों को भटकाया उसने कहा कि यही व्यक्ति है पूना में स्वाभाविक ईसाई नाराज होंगे यहूदी नाराज होंगे जैन नाराज होंगे बौद्ध नाराज होंगे और मजा ये कि मैं जो कह रहा हूं बुद्ध की बात जो कह रहा हूं वो महावीर की बात जो कह रहा हूं वह कृष्ण की बात मोहम्मद की बात और सब उनके मानने वाले नाराज होंगे उनकी नाराजगी क्या है उनकी नाराजगी यही है कि मैं सीमाएं तोड़ रहा हूं सब अस्त व्यस्त किए दे रहा हूं अराजकता ला रहा हूं मरजाद मैन सब त्यागी बैठा भाटी मेरा और निश्चित ही लोग तुमसे कहेंगे कि तुम अब पागल हो गए अब तुम होश में नहीं हो ये किस मस्ती में चल रहे हो कोई शराब पी ली है क्या शराब ही है और मस्ती पैदा होगी ही और मस्ती का सारा का सारा स्रोत तुम्हारे भीतर बाहर तो केवल उपकरण मात्र जिनसे भीतर सोई हुई मस्ती जाग जाती सूरज जब सुबह निकलता है तो कोई फूलों को गंध थोड़ी दे देता है गंध तो फूलों में ही पड़ी है लेकिन सूरज का इशारा पाकर कलियां खिल जाती गंध मुक्त हो जाती गंध तो कलियों में ही दे थी सूरज का इशारा पाके कलिया खुल जाती सूरज का सहारा पाके के कलियां खुल जाती सूरज का, पा का आश्वासन पाके के कलियां खुल जाती हिम्मत पाके के कलियां खुल जाती अंधेरे में डरती थी खुलना की नहीं खुलना सूरज की रोशनी में निर्भय हो जाती खुल जाती खुलते ही गंध मुक्त हो जाती शायद कलियां भी सोचती होंगी सूरज ने गंध दे स्वाभाविक तर्क सूरज ने कुछ भी नहीं दिया सूरज की मौजूदगी काफी थी सदगुरु की मौजूदगी ही पर्याप्त है उसकी भट्टी के पास बैठते ही तुम्हारे भीतर की सलाम में लगती सदगुरु सर भट्टी बैठा भांति नेरा और इस भांति बैठा रज बहुत कम लोग बैठते हैं। सच्चा पठान था पठान था सो ही इस तरह बैठा फिर दादू का साथ ना छोड़ा फिर जब तक दादू जिंदा रहे बैठा ही रहा उनके पास और जब दादू मर गए तो उसने आंख बंद कर ली उसने कहा कि अब आंख नहीं खोलूंगा क्योंकि देखने योग्य जो था उसे देख लिया जिसके दर्शन करने योग थे हो गए दर्शन अब इस संसार में कुछ भी नहीं फिर वर्षों जिंदा रहा आंखें थी लेकिन अंधे की तरह जिंदा रहा इन आंखों से अब और क्या देखना जिन आंखों से दादू जैसा आदमी देख लिया अब ये दगाबाजी होगी अब ये गद्दारी होगी अब इन आंखों से और क्या देखना परम शिखर देख लिया अब छोटी मोटी पहाड़ियां क्या देखना सौंदर्य का आत्यंतिक आविर्भाव देख लिया अब छोटे मोटे सौंदर्य की क्या तलाश करनी? फिर दादू के मर जाने के बाद रज्जब ने आंखें नहीं खोली सच्चा पठान था इसलिए तोड़ सका मर्यादा कुल मर्जाद मैन सब त्यागी बैठा भाटी नेरा कछु समझो नहीं शराब की मस्ती में कहा जात पात जात पात मंदिरों में होती मधुशाला में नहीं होती इसलिए मंदिर मस्जिद तो लड़वा देते एक कराती मधुशाला ख्याल रखना इसलिए मैंने कहा यह कोई मंदिर नहीं है ये मधुशाला है जिनको भांति के निकट बैठने की हिम्मत हो वे ही यहां निमंत्रित है जात पाँच कछू समझो ना हो किसको करू परेरा किसको कहूं पराया सब अपनी है क्योंकि जिसने भीतर उसको जाना उसे बाहर भी वही दिखाई पड़ता है उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा जो दिखाई पड़ा तो सभी परमात्मा में हो जाता है रस की प्यास आस नहीं और ये सूत्र खूब समझने जैसा है रस की प्यास आस नहीं और हिम्मत किया बसेरा और खूब समझ लिया जीवन जन्मों जन्मों के अनुभव से कि जब तक दूसरों से आनंद की आशा रखी तब तक दुख पाए रस की प्यास आस नहीं औरों के आश्रे पूरी नहीं हुई पत्नी से मांगा पति से मांगा बेटे से मांगा भाई से मांगा मित्र से मांगा धन से पद से प्रतिष्ठा से मांगते ही रहे जब तक तुम्हारे जीवन में सन्यास का कमल नहीं खिलता तब तक तुम भिकारी ही रहे हो फिर चाहे गरीब भिकारी हो चाहे अमीर भिकारी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तब तक तुम मांगते ही रहे हो तब तक तुम मंग... मांगने में ही तुम्हारा भरोसा रहा है औरों की आस कोई दे देगा किसी से मिल जाएगा थोड़ा और बड़ा मकान बन जाए तो सब ठीक हो जाए थोड़ी और बड़ी कार आ जाए तो सब ठीक हो जाए बैंक में थोड़ा पैसा और जमा हो जाए तो फिर क्या अड़चने सब ठीक ही हुआ है बस अब हुआ ही जाता है ये स्त्री मिल जाए ये पुरुष मिल जाए एक बेटा पैदा हो जाए सब ठीक हुआ जाता है कब ठीक हुआ है यहां कुछ भी ठीक नहीं होता यहाँ ठीक होने का उपाय ही नहीं संसार आश्वासन देता है पूरे नहीं करता परमात्मा कोई आश्वासन नहीं देता और पूरा करता है रस की प्यास आस नहीं औरा, रस की प्यास तो भीतर है अभी रस की प्यास दो दिशाएं ले सकती है या तो औरों की आस करो जो कि संसार है औरों की आस यानी संसार मांगो मांगने से कहीं आनंद मिलेगा और जो मांगने से मिलता है वह आनंद होगा बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना चून मांगने से साम्राज्य मिलते भीख मिल जाए भोजन मिल जाए वस्त्र मिल जाए साम्राज्य नहीं मिलते मांगने से नहीं तो भितमंगे सम्राट हो जाए उल्टी है स्थिति देने से भला मिल जाए साम्राज्य मांगने से नहीं मिलता इसलिए तो हमने महावीर को तब स्वीकारा जब भिखारी हो गए बुद्ध ने जब साम्राज्य छोड़ दिया और भिक्षापात हाथ ले लिया तब हम उनके चरणों में झुक गए बड़ी हैरानी की बात है पहले झुकना था जब बड़ा साम्राज्य था हमारी पहचान कुछ और हमारा तराजू कुछ और कहता हमारा तराजू ये कहता है जब सब था साम्राज्य था तब ये आदमी भिकारी था अब जब कुछ नहीं रहा तब ये आदमी सम्राट हो गए जन्म जन्मों की निरंतर खोज के बाद हमने ये तराजू खोजा ये मापदंड निर्मित किया है रस की प्यास आस नहीं और रस की प्यास भीतर है ये सच्चाई मनुष्य का यथार्थ अब इसके दो उपाय हो सकते हैं इस रस की प्यास को मानकर औरों के सामने भिक्षा पात्र लेकर घूमते रहे तो संसार और दूसरा उपाय यह है जहां से ये रस की प्यास उठ रही है उस प्यास में ही उतरे और गहरा उतरे खोज करें कहा से ये प्यास आती इस प्यास का मूल उद्गम मेरे भीतर कहा और तुम चकित हो जाओगे जो इस प्यास के भीतर उतरता है वो प्राप्ति को उपलब्ध हो जाता है इसी प्यास में परमात्मा छिपा है इस प्यास की मांग के औरों की आस पे नहीं निकल जाना है ये प्यास तुम्हें भीतर बुला रही है। तुम गलत समझते हो ये प्यास कह रही भीतर आओ यहां सरोवर है ये प्यास तो सिर्फ तुम्हें उकसावा है सरोवर की तरफ आने का यह परमात्मा का हाथ है जो तुम्हें भीतर खींचना चाहता है तुम सोचते हो कोई तुम्हें बाहर खींच रहा है तुम चले तलाश में यह परमात्मा की पुकार है परमात्मा कह रहा है कहां खो गए हो कहां छिप गए हो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रत मैं तुम्हें पुकारता हूं रस की प्यास आस नहीं औरा मत किया बसेरा बस इसी मत में बसेरा क्या कर लिया सब पा लिया यही बात गुरु ने समझा दी एक बात समझा दी कि जिसे तुम खोजने चले हो वह भीतर और तुम बाहर खोज रहे हो इसलिए खोज पूरी नहीं होती कभी नहीं होगी राबिया अपने घर के बाहर झोपड़े के सामने सांझ को कुछ खोजती एक सूफी फकीर औरत पास पड़ोस के दो चार लोग निकल आए बूढ़ी की सहायता करने पूछा क्या खो गया उसने कहा मेरी सूजी गिर गई कपड़े सीकर अपना काम चलाती बूढ़ी हो गई वे भी सूजी खोजने लगे उनमें से एक ने कहा कि सांझ हो रही सूरज ढला जा रहा तेरी सुई गिरी कहा ठीक ठीक जगह बता रास्ता बड़ा है ऐसे खोजते कहां मिलेगी उसने कहा ये तो पूछो ही मत कि कहा गिरी क्योंकि गिरी तो घर के भीतर से। वे खड़े हो गए उन्होंने कहा तू पागल है और तेरे साथ हमें भी पागल बना रहे अगर घर के भीतर गिरी तो बाहर क्यों खोजती उसने कहा घर में चूंकि अंधेरा है सांझ हो गई घर में रोशनी नहीं मैं बूढ़ी हूं वैसे मुझे मुश्किल से दिखाई पड़ता है बाहर थोड़ी रोशनी है इसलिए बाहर खोज रही हूं भीतर तो अंधेरा है गरीब हूं दिया जलाने का उपाय भी नहीं भीतर कैसे खोजूं? और फिर यही तो संसार की रीत भी है खोए भीतर खोजो बाहर राधिया मजाक उड़ा रही थी उन पड़ोसियों का यह मजाक से उनको कुछ इशारा दे रही थी कि यही तो संसार की रीत भी है खोए भीतर खोजो बाहर तो सो मैंने सोचा इसी तर्क का अनुसरण करना चाहिए तुम अगर मुझे पागल कहते हो तो सोचो तुम क्या कर रहे हो प्यास है भीतर, प्रश्न है भीतर, सदियों सदियों का सार निचोड़ यह है संतों का कि उत्तर की तलाश मत करो जहां से प्रश्न उतर रहा है उसी प्रश्न की गहराई में उतर जाओ प्रश्न को कुआ समझ लो उसकी गहराई में उतरो और खोदो और खोदो और खोदो और तुम चकित हो जाओगे प्रश्न के केंद्र पर पहुंचते ही उत्तर है और प्यास के केंद्र पर पहुंचते ही परमात्मा है रस की प्यास आस नहीं औरा मत किया बसेरा बस इस मत में क्या ठहरे की सब ठहर गया जीव का त्यू ठहराया लियाओ लियाओ यही लय और अब जब से भीतर का रहस्य पता चल गया है तो अब किसी से मांगने का सवाल ही नहीं तो भीतर ही बुला लेते अब तो भीतर ही कह रहे हैं ले यही लय लागी पीवे फूल घनेरा फूल राजस्थान में देसी शराब का नाम है घर में ढाली शराब कड़ी देसी शराब जरा सी पी लो कि डूब जाओ प्यारा नाम दिया फूल भीतर भी ऐसी शराब ढाली जाती देसी अपने ही भीतर ढाली जाती स्वदेश में इसलिए देसी बाहर नहीं ढाली जाती कि किन्हीं यंत्रों की सहायता नहीं लेनी पड़ती खुद का अस्तित्व काफी है मगर बड़ी कड़ी शराब है एक बार चढ़ गई तो फिर उतरती नहीं इसलिए ठर्रा बड़ी कड़ी शराब है एक दफा चढ़ गई कि फिर उतरती नहीं उतर जाए जो शराब वो भी कोई शराब है शराब का बहाना होगी जानने वाले उसको पीते हैं जो उतरती ही नहीं और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग साधारण शराब को पीते हैं वो भी बेचारे उसी शराब की आशा में पी रहे हैं। आशा उसी की है बाहर खोज रहे हैं। रस की प्यास आस नहीं और अभी उनकी औरों की आस नहीं मिटी खोज तो हम परमात्मा की ही शराब रहे खोस तो हम मस्ती रहे मगर मिलती नहीं पता नहीं कहां है तो बाहर तलाशते उसी तलाश में हम बाहर की मधुशालाओं में पहुंच जाते वहां थोड़ी देर को मिलती घड़ी दो घड़ी को आदमी मस्त हो जाता नाच लेता गा लेता है सारी चिंताओं से निर्भर हो जाता है कोई फिक्र फांटा नहीं रह जाता कोई भीड़भाड़ नहीं रह जाती सब भूल जाता है मगर उतर जाएगा ये नशा ये रासायनिक नशा है आध्यात्मिक नहीं फूल नाम प्यारा है तुम्हारे भीतर एक ऐसा फूल खिलता है जो कभी कुमलाता नहीं तुम्हारे चेतना का फूल तुम्हारी चेतना की आत्यंतिक सुगंध फिर जो मस्ती छाती है वो शास्वत है सनातन समयातीत रस की प्यास आस नहीं औरा हिम्मत किया बसेरा लिया यही लयला पीवे फूल घनेरा सो रस मांग्या मिले न काहू ये रस किसी को मांगने से कभी नहीं मिला है सिर साते बहुतेरा जिन्हें चाहिए हो उन्हें अपना सिर कटवाना पड़ता है उन्हें अपने सिर से कीमत चुकानी पड़ती है सिर दो बातों का प्रतीक है एक तो अहंकार का इसलिए हम कहते हैं उसने उसका सिर झुका दिए, इसलिए जब हम किसी को सम्मान करते हैं तो उसके सामने सिर झुकाते हैं एक तो सिर्फ प्रतीक है अहंकार का अस्मिता का मैं भाव का इसको गमाना पड़ेगा नहीं तो तुम मस्त ना हो सकोगे मैं तुम्हें मस्त ना होने देगा मैं विघ्न खड़े करता रहेगा रहे। मैं चिंताएं बनाता रहेगा मैं चिंताओं का मूल स्रोत है मैं ही विक्षिप्तता है तनाव है विषाद है संताप है मैं नर्क है तो एक तो ये मैं जाना चाहिए और फिर सिर्फ विचार का भी प्रतीक सोच विचार का बुद्धिमानी का ये बुद्धिमानी भी कामना आएगी बुद्धिमान मस्त नहीं हो पाते मस्त होने के लिए थोड़ा बालक जैसा भोलापन चाहिए बुद्धिमान तो चालाक हो जाते गणित में निष्णात हो जाते चतुर हो जाते चालबाज हो जाते बेईमान हो जाते उनका भोलापन खो जाता है वे परमात्मा के साथ भी चालबाजी करने लगते वे परमात्मा को भी धोखा देने के आयोजन बिठाने लगते वे संसार के नियम को ही नहीं तोड़ते अपनी चालबाजियों से वे सोचते हैं कि परमात्मा के नियम को भी तोड़ लेंगे कोई उपाय खोज लेंगे इन्हीं चालबाजों ने दुनिया के सारे तरह के धर्म निर्मित किए पाप करते हो चालबाज कहता घबराओ मत गंगा स्नान कराओ ये चालबाजी ये चतुरादमी का उपाय है वो कहता क्या घबरा रहे हो गंगा स्नान कराओ सब ठीक हो जाए किसको धोखा दे रहे हो परमात्मा को भी धोखा देने चले पाप तुम करो गंगा धोए गंगा के कौन धोएगा गंगा मुफ्त में मारी जाएगी और अगर इतना सस्ता है मामला कि पाप गंगा में नहाने से धुल जाते तो पाप का कोई मूल्य नहीं रहा फिर गंगे ही क्या जाना फिर पूना की नदी में भी धुल जाएंगे सब नदियां उसी की फिर जो और होशियार है वो कहते हैं मन चंगा तो कठोती में गंगा कहा जा रहे हो यही नहा धो लिए पूजा पाठ कर लिए घंटी इत्यादि बजा दी तुमने भगवान को समझा क्या है बैठे घंटी बजा रहे दो फूल चढ़ा दिए थोड़ा चंदन मंदन लगा दिया तुम्हारी स्तुति एक तरह की खुशामत है तुमने आदमियों की खुशामते की तुम सोचते हो इसी भांति परमात्मा की खुशामत भी कर लेंगे आदमियों को राजी कर लिया है दिल्ली चले जाते हो राजनेताओं की खुशामत कर लेते हो लाइसेंस मिल जाता सोचते हो परमात्मा की भी खुशामत करेंगे तो लाइसेंस मिल जाएंगे तो स्वर्ग में तो मोक्ष में प्रवेश हो जाएगा तुम रोज सुबह बैठ कर जब पूजा करते हो तो क्या करते हो खुशामद ही तो करते हो ना संस्कृत शब्द ठीक है उसके लिए स्तुति स्तुति का मतलब होता है। प्रशंसा कर रहे हैं झूठी कह रहे हैं कुछ मानते कुछ और जब तुम कहते हो कि मैं तो दीनहीन तू पतित पावन सच में तुम ऐसा मानते हो कोई अगर अखबार में छाप दे कि ये सज्जन दीनहीन है तो तुम अदालत में मुकदमा चलाओगे ऐसा हुआ तौलस्ताए सुबह सुबह चर्च गया अंधेरा था अभी और गांव का सबसे बड़ा धन आदमी प्रार्थना कर रहा था उसने अंधेरे में देखा नहीं कि तौलस्ताय भी खड़ा हुआ है वो प्रार्थना कर रहा था हे प्रभु मैं महापाप देख मैंने कैसे कैसे पाप किए और बढ़ा चढ़ा के पाप गिना रहा था क्योंकि ईसाइयत में बड़ा चढ़ा के पाप गिनाने को बड़ा पुण्य समझा जाता उसका नाम कन्फेशन। और जब कन्फेशन ही कर रहा है, तो छोटे मोटे का क्या करना आदमी तो आदमी है ना हर चीज को बड़ा कर लेता है तभी तो अहंकार का मजा आप तुम गए हो बोले कि बड़ा पाप किया एक चींटी मार डाली तो परमात्मा भी कहेगा क्या सुबह सुबह मुझको जगाया अरे कुछ बड़ा करते जब कुछ किया ही था तो मारी चींटी तो भी हाथी बताते तो बढ़ा चढ़ा के कह रहा था कि ऐसे पाप किए वैसे पाप किए तालता ने सब सुन लिया फिर सुबह होने लगी उस आदमी ने जब प्रार्थना पूरी की और लौट के देखा तो वो बड़ा दिक्कत में पड़ गया कि तालस्ता खड़ा है वो तालस्ता के पास आया और उसने कहा कि क्षमा करना मैंने जो प्रार्थना की है ये मान के की है कि यहां कोई मौजूद नहीं था अगर तुमने सुन ली हो तो अनसुनी कर दो अगर मैंने कहीं ये बात सुनी गांव में किसी के मुंह तो मैं मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा ये आदमी तत्सय बदल गए ये परमात्मा को धोखा दे रहा है ये चालबाजी कर रहा है सोरस मांगिया मिलन काहू सिर साते बहुत चालबाजी खोदोगे तो बहुत मिलेगा बहुतेरा ऐसा बरसेगा कि पी ना सकोगे भर लोगे तो ऊपर से बहेगा तुम्हारे सब पात्र छोटे पड़ जाएंगे अनंत बरसेगा लेकिन ये चालबाजी हो तो नहीं बरसेगा हर कली मस्त ख्वाब हो जाती पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती तू ने डाली ना मैं फसा नजरे वरना सबनम शराब हो जाती उसकी आंख तुम पर पड़े तो सबनम शराब हो जाए हर कली मस्त ख्वाब हो जाती पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती तू ने डाली ना मैं फसा नजरें री आख जिसके पड़ जाने से ही शराब पैदा हो जाती मस्ती आ जाती तूने वो आंख ही हम पर न डाली वरना सबनम शराब हो जाती मगर तो वो सदा डाल रहा है तुम उसकी आँख से एक क्षण को भी दूर नहीं हो परमात्मा तुम्हारा प्रतिसं साक्षी सारे संसार के शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा प्रति साक्षी तुम्हें देख रहा है उसकी आंख तुम पर तो पड़ी रही मगर तुमने आंख बंद कर रखी तुम उसकी आंख नहीं देख रहे तुम्हारी चालबाजी तुम्हारी होशियारी तुम्हारी आंख पर पर्दा हो गई मैं तुमसे कहता हूं दोहरा के परमात्मा पर कोई पर्दा नहीं है पर्दा तुम्हारी आंख पर है हटाओ ये पर्दा परमात्मा पर कोई पर्दा नहीं है पर्दा तुम्हारी बुद्धिमानी में सरल बनो सहज बनो भोले भाले छोटे बच्चे की भांति तत्ण तुम पाओगे वह सदा से उपलब्ध था तुम ही अपने हाथ से अनुपलब्ध हो गए थे तुमने ही उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया था उसका हाथ तो बढ़ा ही रहा था प्रतीक्षा ही करता रहा था लेकिन तुम ही हाथ छोड़ा भागे थे कौन सुलगते आंसू रोके आख के टुकड़े कौन चबाए ओ हमको समझाने वाले कोई तुझे क्यों कर समझाए जीवन के अंधेरे पथ पर जिसने तेरा सांस दिया था देख कहीं वह कोमल आशा आंसू बनकर टूट न जाए इस दुनिया के रहने वाले अपना अपना गम खाते हैं कौन पराया रोक खरीदे कौन पराया दुख अपनाए हाय मेरी मायूस उम्मीदें वाय मेरे नाकाम इरादे मरने की तद्दीर न सोची जीने के अंदाज न आए प्रेम की अंधेारी राहों में अकल का दीपक जल न सकेगा ए फर ए फरजानो होश कह दो होश ना आए ए समझदारो ए फरजानो ए बुद्धिमानो ए फरजानो ए फरजानो होश से कह दो होश में आए प्रेम की अंधेारी राहों में अकल का दीपक जल न सकेगा वहां तो प्रेम का दिया ही चलेगा और प्रेम तो हृदय की बात है मस्तिष्क की नहीं उतरो सिर से हृदय की तरफ यही अर्थ है सिर को गमाने का यही अर्थ है सिर कटाने का सोरस मांगिया मिलन काहू सिर साठे बहुतेरा जन रज्जब तन मन दे लिया सब दे दिया तब मिला रज्जब को मिला लेकिन सब देकर मिला कुछ बचाया नहीं कुछ होशियारी न की हो धनी का चेहरा कैसे खोया ये सब कहा खोया ये सब क्योंकि ये खोने पर परमात्मा मिलेगा तो तुम ये परमात्मा के सामने तो खोई नहीं सकते क्योंकि परमात्मा तो खोने पर मिलेगा इस बात को ठीक से समझ लेना परमात्मा खोने पर मिलेगा तो तुम ये परमात्मा के सामने तो खोई नहीं सकते ये तो पक्का हो गया क्योंकि वो तो मिलेगा ही तब जब तुम खोदोगे तो कहीं खोजना पड़ेगा कोई धनी दादू मिल गए धनी शब्द प्रयोग किया है धनी का ऐसे ही लोगों के पास धन है जिनके पास आत्मा है उनके पास धन है संतों की भाषा में धन का अर्थ होता है आत्मा निर्धन का अर्थ होता है आत्महीन धन का अर्थ होता है परमात्मा जिसको मिल गया वही तो धन है। उसको जिसने नहीं पाया वो निर्धन है जन रज तनम रख था चरणों में पहुंच गया परमात्मा के के चरणों चरणों में, में सब उसी के में पहुंच जाता है छोड़ो भर लेकिन एकदम से उसके चरणों में न छोड़ सकोगे क्योंकि उसके चरणों का भी कुछ पता नहीं तुम्हें कहीं कोई ऐसे चरण मिल जाए जो इतना भरोसा तुमने जगा दे कि वहां तुम अपना सिर झुका सको तो बस हो गई बात धनी के चेहरे हुए यात्रा शुरू हुई गुरु से शुरू होती है परमात्मा पर पूर्ण होती गुरु परमात्मा का पहला अनुभव परमात्मा गुरु का अंतिम अनुभव है प्राणपति ना आए हो विरणी अति बेहाल और जब तक इस धन की वर्षा ना हो तब तक तो बड़ी बेचैनी बड़ी बेहाली प्राणपति ना आए हो विहिणी अति बेहाल अभी रज्जब ने पालेने के बाद की बात कही अब तुमसे कहते हैं तुम्हारी दशा पालेने के पहले की अभी अभी अपनी बात कही अब तुम्हारी बात कहती प्राणपति ना आए हो विहिणी अति बेहाल बिन देखे अब जीव जातु है विलम्न कीजिए लाल और परमात्मा को बिना देखे मर गए तो बिना जिए मर गए और क्या भरोसा अभी जाए कभी चला जाए क्षण भर का भी कोई भरोसा नहीं यह आखिरी क्षण हो कौन जाने ये सांस जो बाहर गई भीतर ना आए बिन देखे अब जीव जाते बिलम नकी कीजिलाल जिसको आजाद होकर मौत आई उन असिरों की याद आएगी बंदी तो वे ही सौभाग्यशाली हैं जो मरने के पहले मुक्त हो गए जिसको आजाद होके मौत आई, मरने के पहले जो आजाद होके मरा मरने के पहले जिसने स्वतंत्रता को जान लिया धनी हो गया आत्मा को पहचान लिया जिसको आजाद होके मौत आई उन असीरों की याद आएगी उन बंदियों की याद आएगी वे ही कुछ लेकर मरे ऐसे ही बंदियों की तो याद करते हैं जो मुक्त होके मरे फिर उनको बुद्ध कहो कृष्ण कहो राम कहो रहीम कहो कुछ भी नाम दो ये भी हम जैसे बंदी थे थोड़ा सा फर्क पड़ा मरने के पहले एक बात उन्होंने साध ली मरने के पहले जंजीरें तोड़ दी बिन देखे अब जीव जातु है बिलम्न की लाल और भक्त बड़ी भाव दशाओं से गुजरता है रोता है तड़फता है मस्ती आती है लेकिन मस्ती के पहले बहुत आंसू रास्ते साफ करने आते आंसुओं के बिना मस्ती का रास्ता साफ नहीं होता आंसुएं तुम्हारे प्याली को साफ करते आंसू तुम्हारे हृदय की प्याली को तत्पर करते फिर शराब ढल सकती है आपके चाहने वालों में यह अदना खादिम आपकी शान के साया न सही है तो सही भक्त कहता रहता है भगवान से कि मैं आपके योग कहा आपके चाहने वालों में यह अदना खादिम एक छोटा सा सेवक मेरी क्या औकात मेरी क्या बिसात आपके चाहने वालों में यह अदना खादिम आपकी शान के साया ना सही है तो सही यह मैं नहीं कहता कि आपके शान के काबिल कि आपके योग ये मैं नहीं कहता बस इतनी ही याद दिलाता हूं कि हूं तो सही सबसे पीछे सही सबसे छोटा सही सबसे पापी सही सबसे बुरा सही इतनी ही याद दिलाना चाहता हूं कि हूं तो सही और मैं भी आतुर, आपकी आकांक्षा आपको पाने की अभी मेरे भीतर भी और ये बीज तुमने ही दिया है और ये प्यास तुम नहीं जगाई पूरा करो ऐसे प्राणपति ना आए हो विहिणी अति बेहाल भक्त के विरह के दिन बड़ी पीड़ा के दिन इश्क दरपर्दा थूकता है आग यह जलना यह जलाना नजर नहीं आता कोई इसे देख भी नहीं पाता इस दरपरदा फूंकता है आग यह जलाना नजर नहीं आता ये तो भक्त ही जानता है उसके भीतर जो आग सुलगती जो धुआ सुबकता है यह तो उसके भीतर जलती हुई अग्नि है इसे कोई दूसरा नहीं देख सकता भक्त हो दूसरे तो पहचान ले सकते इसलिए इन सारे वचनों का संबोधन रज संतों को कहा है, संतो मगन भया मन मेरा जो जानते जो भक्ति में रोए और जो मस्ती में हंसे और जो भक्ति में बिलखे और जो मस्ती में नाचे और जिन्होंने भक्ति की अंधेरी रात देखी और जिन्होंने मस्ती का सुबह भी सुबह प्रभात भी देखी जिन्होंने भक्ति के विरह के दिन काटे और जिन्होंने मस्ती का मिलन भी देखा है उन संतों को ही ये संबोधन किए मुझसे लोग पूछते हैं रोज रोज पत्र लिखते कि यहां सभी को आने क्यों नहीं दिया जाता रुकावट क्यों है यहां उन्हीं के लिए बुलावा है जो समझेंगे जिनकी आंखें आंसुओं से भरी और जिनके प्राण प्यास से भरे और जो मस्त होने की तैयारी रखते यहां भीड़भाड़ की जरूरत नहीं यहां हर किसी को आ जाने का कोई कारण नहीं यह कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है यहां मनोभंजन हो रहा है यहां मन तोड़े जा रहे हैं। मन मिटाए जा रहे हैं। यहां सिर काटे जा रहे बिजलियों की हंसी उड़ाने को खुद जलाता हूं आसियाने को रो रहा है अगरचे दिल फिर भी मुस्कुराते हैं मुस्कुराने को छीन ली उसने ताकते परवाज आग लग जाए आसियाने को भक्त कहता है जब उड़ने की सुविधा ही नहीं जब स्वतंत्रता का उपाय ही नहीं तो इस आसियाने का क्या करें बिजलियों की हंसी उड़ाने को खुद जलाता हूं आसियाने को छीन उसने ताकते परवास आग लग जाए आसियाने को इस जिंदगी का करना क्या है यहां ना उड़ना हो सकता ना कोई आकाश है ना कोई पंख है न कोई अनुभव है, है सौंदर्य का न कोई साक्षात्कार है सत्य का न कोई प्रीती है अमृत की क्या करें इस जिंदगी को जो अपने घर को अपने हाथ से आग लगाने को तत्पर है उसके लिए ही ये वचन समझ में आ सकते ये वचन कोई साधारण कविताएं नहीं जी ये जलते हुए अंगारे हैं इनको लेने की झेलने की क्षमता होनी चाहिए विरहणी व्याकुल केसवा निस्बिन दुखी बिहाई, जैसे चंद कुमोदनी बिन देखे कुमलाई रोता है भक्त और उस रोने में भक्त की अवस्था हमेशा स्तृण हो जाती ख्याल रखना विरहीन व्याकुल केसवा निस्दिन दुखी बिहाई जैसे चंद कुमोदनी बिन देखे कुमलाई रात को खिलने वाली कुमोदनी चांद उगे तो ही खिले चांद न उगे तो कुमला जाए ऐसे भक्त भगवान के इशारों पर तो जीने लगता है हो जाती है झलक किसी तरह उपलब्ध तो, तो नाच लेता है नहीं होती झलक उपलब्ध तो सिवायरों में और कुछ भी नहीं कभी चमक जाती है उसकी कौंथ तो रस सागर लहरा जाता है और कभी अंधेरी रात आ जाती तो सब मरुस्थल हो जाता है बड़ी हवाएं बदलती मौसम बदलती भक्त के आसपास हर क्षण उसके अंतर आकाश में कभी सूरज निकलता कभी बदलियां गिर जातीं कभी वर्षा हो जाती इसलिए भक्ति के ये वचन विरह की अवस्था में बहुत दशाओं को सूचना करते हैं मेरे चमन के नसीबों में गर बाहर नहीं तो उसको हृदय बर को सरार करते हैं भक्त कहता है अगर इस जिंदगी में फूल नहीं खिलने हैं तो गिरा दे बिजली ये जिंदगी किस काम की तेरे बिना कोई रस नहीं जैसे चंद कुमोदि बिन देखे कुमलाई कभी भक्त रोता है कभी हंसता है कभी गुमसुम हो जाता है आंखों की खुश्क और लबों पर भी खामोश आँखें भी खुश्क और लबों पर भी खामोशी यूं भी किसी की याद में रोता रहा हूँ। कभी नहीं भी बोलता बिन बोले रोता है कभी बोलता है बोल के रोता है शब्द भी निशब्द भी मगर विरह की बात जारी रहती खिन खिन दुखिया दगधिएथा तनपीर ही दग्ध आग जलाये जाती खिमखिम दुखिया दगधिये विदह विथा तनपीर घटी पलक में बिनासीये जीव मछली बिन्नीर किसे पानी को किससे कोई मछली को निकाल ले और मछली तड़फे घरी पलक में बिनसीये मरी जाएगी घड़ी भर में पल भर भी न से पाएगी ऐसी भक्ति की दशा हो जाती जो मछली बिन्स हुए असीर, जला आसिया गिरी बिजली फिर उसके बाद गुलिस्ता का हाल क्या मालूम बड़े दिनों से बहारों की आरजू थी मगर लुटेंगे फसलें बहरा यह न था मालूम हवाएं तुंग हैं, तूफान हैं, दूर साहिल है मेरे सफीने का अंजाम ना खुदा मालूम न दिल दही न तशफकी न इतफात दोस्त यह इब्तदा है आलम तो इंतहा आलम कसब जो दर्द की पूछो तो वह है ला महदूद जो दिल की चोट को पूछो तो वह न मालूम कसब जो दर्द की पूछो तो वह है ला महदूद उसकी कोई सीमा नहीं असीम है कसक जो दर्द की पूछो तो वह ला महदूद जो दिल की चोट को पूछो तो वह न मालूम शब्द उसे कह नहीं पाते हुए असीर जला आसिया गिरी बिजली फिर उसके बाद गुलिस्ता का हाल क्या मालूम जिसको तुमने बगीचा समझा है वो तो भक्त का जल जाता है जिसको तुमने नील समझा है वो तो भक्त का उजड़ जाता है तुम्हारा जो रस है वहां तो भक्त को विरस हो जाता है तुम जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो वह दौड़ तो बंद हो गई हुए अफीर जला आसिया गिरी बिजली फिर उसके बाद गुलिस्ता का हाल क्या मालूम बड़े दिनों से बहारों की आरजू थी मगर लुटेंगे फसलें बहरा यह न था मालूम बीच बसंत में सब लुट जाता है हवाएं तुंधे तूफा है दूर साहल मेरे सफीने का अंजाम ना खुदा मालूम इस नाव का क्या होगा मुझे तो पता नहीं शायद माझी को पता हो कौन जाने अभी तो माझी का भी कोई पता नहीं अभी तो कोई माझी है भी ये भी संदिग्ध अभी तो कोई किनारा है भी आगे ये भी संदिग्ध अभी तो तूफान ही तूफान है विरह की अवस्था तूफान की अवस्था है लेकिन जैसे हर तूफान के बाद गहन शांति उतरती है ऐसे हर विरह की अग्नि के बाद अमृत की रसधार बहती घरी पलक में बिनासीय जीव मछरी बिननीस रात ही रात मालूम होती है विरह में सुबह होगी भरोसा नहीं आता सुबह होती भी है इस पर भी आशंका होती कौन सा होगा सवेरा खुल गई है खिड़कियां पर रोशनी आती नहीं इस सवेरे के लिए उस चांदनी का मोह छोड़ा और परिवर्तन के लिए इस जिंदगी ने पंथ मोड़ा यह सवेरा प्रश्न बन धुंधला गया उनके लिए पर जिन बसेरों में किरण की रेख तक आती नहीं है रोशनी आती नहीं लग रहा बदली नहीं आराधना वरदान बदला यदि नहीं था लक्ष्य सर का व्यर्थ यह संधान बदला है बदल सारी गयी सरगम पुराने गीत की पर अनमनी सी हो रही वह जिंदगी गाती नहीं है रोशनी आती नहीं कौन सा होगा सबेरा जो अंधेरा छीन लेगा स्वप्न वाली आंख के इन आंसुओं को बीन लेगा कौन बतलाये मुझे इस जिंदगी को नाम क्या दूं? जी नहीं पाती यहां जो और मर पाती नहीं है रोशनी आती नहीं ऐसा अंधेरे में लटका हुआ भक्त होता है जीव मछली बिन्नी रात ही रात सुबह का कोई भरोसा नहीं मालूम होता यह विरह परीक्षा है सुबह का कोई अनुभव ना होते हुए भी सुबह हो सकती है इस बात की आस्था का नाम श्रद्धा है स है तो जल्दी होगा इस बात की आस्था का नाम श्रद्धा है खोज है तो खोज पूरी भी होगी बीज है तो फूल भी बनेगा अभिप्सा है तो कहीं ना कहीं आलोक भी होगा धनी के पास इस बात का भरोसा आने लगे वहां झुक जाना वहां सिर चढ़ा देना कबीर ने कहा है जो घर बारे आपना चले हमारे साथ सिर की हुई उतारने की बात वही तुम्हारा घर है वही तुम रह रहे हो वही तुमने बसेरा कर लिया है हृदय से तो तुमने न मालूम कब का अपना तंबू उखाड़ लिया वहां तो तुम जाते ही नहीं धीरे धीरे आंसू बहे तो तुम हृदय तक पहुंचने लगो धीरे धीरे विचार से तुम्हारा रूपांतरण भाव की तरफ हो तो भक्ति उमगे पीऊ प्यू ठेरत दिख भई स्वाति स्वरूप आओ पुकारते पुकारते बेहाल हो गई बीमार हो गई पीऊ प्यू ठेरत दिख भई स्वाति स्वरूपी आओ अब तो आओ हे स्वाती के जल अब तो बरसो सागर सलिता सब भरे परिचात के नहीं चाओ सागर भरा है सरिताएं भरी हैं सरोवर भरे हैं लेकिन चातक की आख तो आकाश में लगी उसे तो अब एक अपूर्व आकांक्षा ने जकड़ लिया है एक अनंत की अभीप पैदा हो गई वो तो स्वाती का जल पिएगा भक्त भी ऐसा है चातक जैसा इस संसार में कोई सौंदर्य की कमी है मगर उसे तो परमात्मा का सौंदर्य चाहिए इस संसार में कोई धन की कमी है लेकिन उसे तो परमात्मा का धन चाहिए इस संसार में सब तो है लेकिन बहुत अनुभव के बाद भक्त ने देख लिया कि संसार में सब दिखाई पड़ता है कुछ भी नहीं सब धोखा है अब उसे और धोखा नहीं खाना है प्यासा मर जाएगा मगर अब इस कीचड़ से भरे जल को नहीं पीना है अब तो मान सरोवर का जल ही पिएगा अब घास खाकर नहीं जीना है अब तो परमात्मा का ही स्वाद लेगा तो ही जीवन का कोई अर्थ ऐसी उत्कट आकांक्षा का जन्म जब हो जाता है तो व्यक्ति धार्मिक बनता है मंदिर मस्जिदों में जाने से नहीं पूजा पाठ कर लेने से नहीं सत्यनारायण की कथा करवा लेने से नहीं कभी साल छह महीने में यज्ञ हवन कर लेने से नहीं जीवन यज्ञ बनना चाहिए ऐसे बनता है जीवन यज्ञ सागर सरिता सब भरे परिचातक नहीं चाओ प्यू पीऊे दिग्विभा स्वाति स्वरूप आओ दीन दुखी दीदार बिन रज्जब धन बेहाल रज्जब कहते हैं कि धन के बिना बेहाल हूं आत्मा के बिना बेहाल हूं तुम्हारे बिना बेहाल हूं दीन दुखी दीदार बिन तुम्हारा दर्शन हो जाए दरस परस हो जाए तो धनी हो जाऊ नहीं तो निर्धन और सब करके देख लिया और सब पा के देख लिया भिक्षा का पात्र भरता ही नहीं अब तुम इसे भरो दीन दुखी दीदार बिन रज्जब धन बेहाल लबो रुक्सार को तरसती है जिस्म के प्यार को तरसती है आप दिल के करीब हैं लेकिन आंख दीदार को तरसती है और परमात्मा कुछ दूर नहीं है यहां दिल के करीब है लेकिन दीदार को तरसती है देखना चाहती पास से भी पास है परमात्मा पर हमारे पास पास को देखने की आंख नहीं दूर को तो हम कुशलता से देख लेते पास से चूक जाते कठिन को तो हम सुलझा लेते सरल से वंचित रह जाते झूठ के साथ तो हम बड़े निष्णात निष्णात सत्य के साथ हम हार जाते रुक्सार को तरसती जिसम के प्यार को तरसती आप दिल के करीब हैं लेकिन आंख दीदार को तरसती दिन दुखी दीदार दिन रज्जब धन बेहाल दरस दया कर दीजिए तो निकसय सब साल मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाए मेरे सारे कांटे निकल जाए मेरी पीड़ा का अंत आ जाए दरस दया कर दीजिए ख्याल करना मूल्यवान शब्द है दया रज्जब कह रहे हैं कि मेरी कोई पात्रता नहीं है ये कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं पात्र हूं आओ आना पड़ेगा ख्याल करना त्यागी तपस्वी पात्रता का दावा करता है वो कहता है इतने मैंने उपवास किए इतने व्रत किए इतने नियम साधे आओ आना पड़ेगा भक्त कहता है कि मेरे किए क्या होगा मेरा सब किया दो कौड़ी का है तुम्हारी दया हो तो आना हो मैं रो सकता हूं मैं पुकार सकता हूं मैं तड़प सकता हूं मैं चातक की भांति तुम पर नजर लगाए रख सकता हूं और मैं पपीहे के भांति प्राण छोड़ सकता हूं पुकार पुकार प्यू प्यू प्यू मेरी और कोई पात्रता नहीं है तुम्हारी दया का ही प्रवाह मेरी तरफ हो जाए तो ही तुम मुझे मिल सकते हो भक्ति और योग का ये बुनियादी भेद योग की आस्था प्रयास पर है चेष्टा साधना भक्ति की आस्था प्रसाद पर है। उसकी अनुकंपा दरस दया कर दीजिए तो निकय सब साल एक गिरिया है मुस्कुराना भी मुस्कुराकर भी हमने देखा है हम तही दामनी पे नाजा हैं, तेरी चश्मे कर्म ने देखा है और जब भक्त को परमात्मा की कृपा मिलती है तब भक्त कहता है हम अब खुश हैं अपने उस दुख पर एक गिरिया है मुस्कुराना भी मुस्कुराकर भी हमने देखा है हम तही दामनी पे नाजा है लेकिन अब तो हम अपने रिक्त हाथों पर अपने खाली दामन पर नाच से भरे हम तही दामनी पे नाजा हैं, तेरी चश्मे करम ने देखा है क्योंकि जितना हम रोए उतनी ही तेरी नजर हम पे पड़ी जितना हमने पुकारा उतनी तेरी नजर हम पे पड़ी जितने हम अपात्र थे उतनी तेरी दया हमें मिली हम तही दामनी पे ना जा तेरी चश्मे कर्म ने हमें तेरी चश्मे करम ने देखा है तुझे हमने पाया रोकर पुकार कर। जब भक्त को भगवान मिल जाता तब तो भक्त कहता आहा धन्य थे विदिन जब मैं रोया धन्य थी वे रातें जब विरह में तड़पा ज्यो मछली बिन्नी लौट कर पीछे की यात्रा बड़ी मधुमेह हो जाती सब आंसू फूल हो जाते सब रुदन गीत हो जाता है सब पीराए अपूर्व संपदाय मालूम होने लगती मगर जब पीड़ा से गुजरते तब बड़ी होती। और ख्याल रखना, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारी पीड़ा को सांत्वना देने का उपाय करेंगे उनसे सावधान रहना क्योंकि पीड़ा की गहनता से परमात्मा मिलता है अगर किसी ने सांत्वना दे दी दुख दर्द ही मिल गए तुम्हें और सहानुभूति दिखाने वाले मिल गए और उन्होंने तुम्हें समझा बुझा के ठीक कर दिया उन्होंने तुम्हें परमात्मा से वंचित कर दिया ये पीड़ा ऐसी नहीं है कि इसका इलाज करवा लेना ये दर्द ऐसा नहीं है जिसकी दवा खोजो ये दर्द ऐसा है जो बढ़ जाए तो स्वयं ही दबा हो जाता है तुम्हारी जफाओं का तो जिक्र क्या है तुम्हारी बफाओं ने भी कहर ढाए मेरे हाल पर रस्क आया जहां को मेरे हाल पर जब भी तुम मुस्कुराए मेरे लम्ब का फैज हासिल हो जिसको वह जर्रा भी तारों से आंखें लड़ाए यह गम तो बड़ी दिल नसी आफियत है खुदा गम गुसारों से मुझको बचाए उनसे बचाए परमात्मा मुझे जो सांत्वना देने में बड़े कुशल हो गए यह गम तो बड़ी दिल नसी आफियत है खुदा गम गुसारों से मुझको बचाए हमें जब भी धोखा दिया दोस्तों ने हमें अपने दुश्मन बहुत याद आए इस जगत में जहां जहां से तुम्हें पीड़ा मिली और जहां जहां कांटे मिले लौट के तुम पाओगे कि वे सब उपयोगी थे वे सब दुख ना होते यदि तो तुम परमात्मा तक कभी आते नहीं वे कांटे अगर न गते तो ये फूल कभी न खिलते इसे ध्यान में रखना विरह की गहरी रात्रि में इस बात को ध्यान में रखना सांत्वना मत खोजना संताप को गहरा होने दो ऐसा गहरा कि तुम टूट ही जाओ उसमें कि तुम बिखर ही जाओ उसमें कि तुम समाप्त ही हो जाओ उस कि तुम बचो ही ना यह आग विरह की तुम्हें जला दे तब तो तुम्हारी राख पर नए जीवन का प्रादुर्भाव तुम्हारी राख पर ही परमात्मा का मंदिर उठता है तुम्हारी राख ही उसकी नीव बनती है और फिर बड़ी मस्ती और फिर बड़ा रस संतो मगन भया मन मेरा, अहने सदा एक रस गया दिया दरीबे डेरा कुल मर्जाद मैंड सब त्यागी बैठा भाटी नेरा जात पात कछु समझू नाही किसकू करे परेरा रस की प्यास आस नहीं औरा किया बसेरा लिया लिया यही ले लागी पी फूल घनेरा सोरस मांग्या मिले न काहू सिर सा बहुतेरा जन रज्जब तन मन दे लिया हो धनी का चेहरा हो जाओ किसी धनी के चेहरे पालो तुम भी रास्ता सुगम नहीं दुर्गम है आंसुओं से पाटना पड़ेगा रास्ते को यह रास्ता पैरों से तय नहीं होता आंसुओं से तय होता है ये रास्ता सिद्धांतों से शास्त्रों से तय नहीं होता सरल पुकार से तय होता है और सबकी क्षमता है सरल पुकार और सबकी क्षमता है वह अत्यंत प्यास तुम्हारे भीतर वह जीवन यज्ञ जनने को तैयार है जरा चाहिए जरा उकसाना है लपटे तुम्हें पकड़ लेंगी उन्हीं लपटों में मंदिर का निर्माण और उन्हीं लपटों के पास उस अमृत का अनुभव है, उस फूल उस का अनुभव उस शराब का अनुभव जिसका नशा एक बार चढ़ता है तो फिर उतरता नहीं आज इतना है